सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं नाटिका नया मुलाजिम ले गोविंद राम निर्देशक आनंद किशोर माथुर आपका नाम भरोसेलाल है ना मेरा ही नाम भरोसेलाल है पर मैंने तो आपको नहीं पहचाना पहचाना होगी अभी नए नए जो आए हो धीरे धीरे सबसे जान पहचान हो जाएगी वैसे मुझे दुर्जन सिंह कहते हैं मैं यहाँ का सबसे पुराना क्लर्क हूं अच्छा अरे भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर आप बैठी ना भरोसेलाल जी आपकी सज्जनता को देखते हुए जी जा रहा है कि आपको इस कार्यालय की सारी ऊंच नीच बता दू हाँ। पर कोई सुन लेगा तो हाँ अरे फिर ऐसा कीजिए आप मुझे शाम की छुट्टी के बाद बता देना <laughs> आप तो वाकई नए मुलाजिम हो फला ये बताओ छुट्टी के बाद भी किसी को फुर्सत मिलती मेरी मानो तो अभी चलो कैंटीन में बैठकर दिल खोल कर बातें करेंगे <laughs> <laughs> चलते हैं <laughs> ठीक है <laughs> मैं, मैं बुलाता <laughs> <ताँगे>? बेरा जी <laughs> आप तो बिल्कुल नए आदमी हैं यहाँ के बेरे ऐसे नहीं आते बेरा! आया बाबूजी कप चाय लेकर लाया बाबू खाने के लिए गर्म क्या है खाने के लिए गर्म बाबू विच बड़ा अच्छा कचौड़ी कचौड़ी भी हो रही पकौड़ी भी आलू छोला अच्छा सभी तो गर्म में अरे, अरे, लाल जी, बताओ क्या है। अरे आपकी जो इच्छा लीजिए तो आप बताओ क्या मंगाए अरे बताऊँ आप ही मंगा अपनी इच्छा। अच्छा, है, ऐसा करो, एक प्लेट गर्म पकौड़ी और दो कप चाय फरा बो लाया पकौड़ियों की मेरी भी इच्छा थी आपने अच्छा हाँ तो भरोसेलाल जी आपको मैं बता रहा था कि इस कार्यालय में पहली बात यह याद रखो कि किसी भी आदमी पर विश्वास मत करना आप पर भी नहीं खड़ी <laughs> आप तो मजाक करने लगे भाई।, <laughs> भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को किसी का किसी से मेलजोल अच्छा नहीं लगता hmm. अब आप देख लो अभी हम दोनों यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं hmm. आपको कुछ लोग मेरे लिए बुरा भरा कहेंगे और मुझे आपके लिए लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग <laughs> ये लोगों की पुरानी आदत है <laughs> अरे भाई क्या ले जाओ <laughs> ले आया ले आया चेलो बाबू जी दो चाय और एक प्लेट पकोड़ी ठीक है जाओ पहले पकोड़ी में ना। ने, ने ने आप में लीजिए आप खाइए ना अरे नहीं पहले आप नहीं देखो पहले आप नहीं नहीं आए लीजिए मैंने ले लिया आप भी लीजिए ठीक है मैं भी ले लेता हूँ वह एकदम बढ़िया बनी है पकौड़े चा, चाय भी लीजिए चाय भी नहीं हो जाएगी लीजिए बहुत अच्छी बात अच्छा बाकी बातें अपन लंच के वक्त करेंगे आप लंच तो लाए होंगे साथ में हाँ लंच तो लाया हूँ तो ठीक है अपन बाकी बातें लंच के बात करेंगे चलो अरे वो आज खुले पैसे लाना तो भूल गया क्यों पैसे चाहिए क्या नहीं चाहिए नहीं पर क्या है की वो चाय पकौड़ी का पेमेंट तो अब करना ही होगा ना अरे नहीं नहीं तुर्दी ये पेमेंट तो मैं करूंगा नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता है आज आप पहली बार ऑफिस में आए हो आज तो पेमेंट मुझे ही करना चाहिए नहीं नहीं, नहीं, ये क्या बात हुई? आप चाहे रोज करते अरे नहीं बारा कितने पैसे हुए बाबूजी जी तीन रुपए और बीस अच्छा अच्छा ये लो ये रहे तीन रुपए और ये बीस पैसे हाँ चलो साहब है <laughs> तो आज तो आपने हमको प्रें। तो प्रें। तो क्या हो कैसा चल रहा है ठीक है। अरे भरोसूलाल जी तुम तो यहाँ क्यों क्या बात हुई <स्थिए> नहीं बात तो कुछ नहीं आपको ऑफिस की पूरी जानकारी जो देनी थी फिर बात करने के लिए लंच टाइम से अच्छा टाइम और कौन सा होगा ऑफिस का काम भी खराब नहीं होता और टाइम भी पास हो जाता आप आप लंच लेंगे? भूख तो नहीं है पर आप प्रेम से कह रहे हैं तो ले ही लेता हूँ ले क्या नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आहा, आहा, आहा, खाना कैसे अलग खा एकदम बहुत अच्छा है भाई महीने भर से ढाबे की रोटियां खा रहा हूं क्या आप ढाबे की रोटी खाते हैं मर गए। ये तो रोज की मुसीबत हो गई आपने कुछ कहा अरे नहीं नहीं नहीं नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा <laughs> <बहुत> अच्छा, <laughs> अच्छा पड़ोस लाइए फिर बाद मिलेंगे अच्छा, अच्छा, अच्छा। भगवान ये तुमने अच्छी बदली की यथा नाम तथा काम और फिर लोग ठीक ही कहते हैं दुर्जन सिंह की तो यह आदत ही है नए मुलाजिम को इधर इधर की बातों में लगाकर गपागप माल खाना ठीक है, पर अब तो भोले शंकर की बदली भी इसी ऑफिस में हो रही है अपने इस मित्र को तो इस दुर्जन सिंह के चंगुल से बचाना ही होगा क्यों ना ऐसी तरकीब लगाई जाए कि दुर्जन सिंह भी भविष्य में सज्जन सिंह बन जाए का नाम दुर्जन सिंह है ना हाँ मेरा ही नाम दुर्जन सिंह है पर आप कौन है मैंने आपको पहचाना नहीं अरे बेटा पहचानोगी भी कैसे बला आपको कभी पार्वती बिटिया ने बताया हो तब ना मैं उनका धर्म मामा हूँ क्या धर्म मामा लगता है बिटिया है नहीं यहाँ पर पार्वती नहीं है पर आपको क्या काम है अरे बेटा काम क्या है अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ सोचा चल बसने से पहले मेरी जायदाद इधर उधर कर देता तो मामा जी आप तो आप आ, बैचे। बैचे, बैचे। नहीं नहीं बेटा कहीं तो पार्वती को तार कर दू नहीं इसकी कोई बेटा जरूरत ही नहीं है मैं 10-15 दिन बाद फिर आ जाऊंगा पास के गांव में ही मेरी एक धर्म बहन और रहती है अच्छा उसको भी थोड़ा दान पुण्य करना है मामा जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पराए घर में आए हो पंद्रह दस दिन आराम करते जब तक पार्वती भी आ जाएगी। अच्छा बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो ठहर जाता हूँ पर हाँ बेटिया को तार जरूर कर देना है? वो मैं भी कर देता हूँ कौन है? आया नहीं आया देख लो बेटा जरा कौन है <laughs> हाँ, मैं मैं भरोसेलाल अरे भरोसे वक्त पर आए आए हो तुम नमस्ते नमस्ते आप कहीं बाहर बाहर से है? आ, बेटा से हैं बेटा ही आया हाँ, ये हमारे धर्म मामा हैं अच्छा अरे तो फिर मेरे भी मामा हुए मामा जी चेर इस पर जीते रहो बेटा जीते रहो हैं भैया मेरी वजह से आपको बहुत कठिनाई होगी कि घर में कोई खाना बनाने वाला भी तो नहीं अरे नहीं नहीं, नहीं मामा जी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी हाँ दुर्जन सिंह जी ठीक कह रहे हैं बेटा आप लोगों के बात करने से समझ गया हूं कि आप में भाइयों जैसा प्रेम है और फिर इसी प्रेम के वश में यहाँ आया हूँ मैं तो अकेला नौकरों चाकरों के साथ रहते हुए बोर हो गया था अच्छा तो मामा जी आप वहां करते क्या है अरे नाम मेरा भोला है पर भोले तुम <laughs> मेरे को भला काम करने की क्या जरूरत है दिल्ली में मेरे तीन मकान हैं जिनका दो हजार रूपए माहवार किराया आता है और बैंक में दो लाख की एफ डी लाख उसका भी ब्याज आता है अलावा इसके जमुना तट पर बीस बीघा जमीन में थोड़ी सी खेती हो जाती है मामा जी इतना सब कुछ होते आप अके रहते बेटा ये तो अपनी अपनी किस्मत देखो ना अब यहाँ भी बिटिया नहीं है सोच रहा हूं कि खाना वाना बनाने नहीं नहीं नहीं नहीं मामा जी खाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी ये जो अपने मित्र ना भरोसे भरोसे? इनके <laughs> होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों भरोसे? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं मैं अभी जाकर तुम्हारी भाभी को ले आता हूँ <laughs> अरे आप दोनों के प्रेम ने तो वाकई मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया बेटा पर मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है मुझे रोज बादाम का हलवा खाने की आदत है। और फिर आजकल तो बादाम बहुत महंगे आप लोगों के लिए मामा जी क्या आप समझते कि मैं आपकी जरा भी सेवा नहीं कर सकता हूँ नहीं बेटा ये बात नहीं मेरे कहने का मतलब है अगर बादाम का हलवा मेरे लिए बनेगा तो फिर अभी बहू आएगी बच्चे आएंगे और फिर आप लोग मुंह देखेंगे क्या मामा जी आप हमारी जिंदा नहीं करेंगे मामा जी अरे आपके हमें भी थोड़ा सा खाने को मिल जाएगा। भरोसे अभी से लाल ठकवाने तो लगे भैया ठीक है जैसी आप लोगों की मर्जी भरोसे तुम तो यार टाइम पर ऑफिस आ जाते हो पर, पर क्या भाई अरे तुम्हें तो आठ दिन की छुट्टी के बदले उस धर्म मामा की आठ लाख की जायदाद भी तो मिलेगी तो मजाक करते हो यार वो तो संपत्ति तो मुझे मिलनी है पर मैं कह रहा हूं कि आज तुम भाभी जी को वापस क्यों नहीं आए अरे भाई इसका दुख तो मुझे भी है अब क्योंकि तुम्हारी भाभी नहीं होगी तो मुझे भी तो बादाम का अनुभव नहीं मिलेगा लाल <laughs> तो जी आप तो फिर मजाक उतराए मैं कह रहा था कि आज तार आया है शाम को पार्वती आ रही है अगर तुम भाभी जी को शाम को ले आते तो क्या होता अरे यार तुम्हारी भाभी को आज से तीन दिन तक रसोई में नहीं जाना है क्या इसीलिए मैं मामा जी से कहकर वापस ले गया था अच्छा मामा जी ने हाँ कर दी थी ना हाँ भाई हाँ कर दी थी और देखो ना मैंने करा दी ना तुम्हारी दो सौ रूपये की बजट <laughs> भरोसा वाकई तुम तो बहुत भरोसा के आदमी हो भाई मेरे तो चार दिन में आठ सौ खर्च हो गए यार अब एक बात और सुनो क्या तनखा में ऐसी कुछ बचा तो है ना अगर नहीं बचा हो तो काम की चीज बताऊं क्या काम की चीज हाँ एक नया मुलाजिम आ रहा है क्या <laughs> नया मुलाजिम आ रहा है कहा जा रहा है क्या नाम है नाम है भोला शंकर फिलहाल मैं आपके घर से आ रहा हूँ क्या घर? बादाम का हलवा खाकर क्या आप तो ये अरे तुम लोग अरे भाई। भाई। अरे रोज रोज नए मुलाजिम से चाय पीते हो अगर एक आज मुलाजिम ने बादाम का हलवा खा भी लिया तो क्या हुआ मैं? मैं, मैं, मैं, मैं तुम सबको एक एक को देख लूंगा देख लूंगा हमें तो आपने देख लिया अब स्टेशन जाओ और भाभी जी को देखो <laughs> नया मुलाजिम गोविंद राम की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है